देवी भागवत छठा स्कंध नारद को बानर मुख्य प्राप्ति और दमयंती से विवाह अतएव मैंने अच्छी तरह समझ बूझ ही इन मुनि का वर्ण कर लिया है सुप्रसिद्ध गुणी इन मुनि के मुख की आकृति पहले बंदर जैसी नहीं थी बाद में शाप के कारण इनका ऐसा मुंह हो गया है और वह भी मेरे ही कारण हुआ है अतएव मैं कैसे दूसरा विचार कर सकती हूँ किन्नर घोड़े जैसे मुख वाले होने पर भी किसको प्रिय नहीं होते उनसे सभी प्रेम करते हैं कारण के के वे बड़े अच्छे जानकार हैं किसी सुंदर मुख से से ही क्या प्रयोजन है तुम पिताजी कह दो मैं निश्चित रूप से मुनिवर को वर चुकी हूँ अतः आग्रह छोड़कर वे प्रसन्नता पूर्वक मेरा विवाह मुनिजी के साथ कर दे नारद जी कहते हैं पुत्री की बात सुनकर रानी ने राजा से सब कह सुनाया मेरी पुत्री का नारद मुनि में पूर्ण अनुराग हो चुका है यह समझकर उस परम सुंदरी रानी के के ने राजा संजय से कहा आप किसी शुभ में नारद मुनि के साथ ही दमयंती का विवाह कर दीजिए क्योंकि अपनी यह कन्या उन सर्वज्ञानी मुनि को मन ही मन भर चुकी है नारद जी कहते हैं इस प्रकार रानी कहकई के, के, के, के, के प्रेरणा करने पर राजा संजय विधि पूर्वक विवाह करने को प्रस्तुत हो गए उन्होंने संपूर्ण विधि संपन्न करके मेरे साथ दमयंती का विवाह कर दिया परम तपस्वी व्यास जी इस तरह विवाह होने के पश्चात मैं वहीं रहने लगा बंदर का मुख होने के कारण मेरी मानसिक चिंता सीमा को पार कर रही थी जब राजकुमारी दमयंती सेवा करने के लिए मेरे पास आती तब मैं दुख से संतप्त हो उठता परंतु खिले हुए कमल के समान मुख वाली वह वा, राजकुमारी मुझे देखकर कभी भी कहीं भी भी तनिक सा भी खेद प्रगट नहीं करती थी मेरे बंदर के मुख से उसके मन में जरा भी उद्वेग नहीं था यो कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात सहसा एक दिन पर्वत मुनि मेरे स्थान पर पधारे अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए मुझसे मिलने के विचार से ही वे आ गए थे मैंने उनका पर्याप्त सम्मान किया उनकी विधिवत पूजा की एक दिन वे आसन पर बैठे थे उस समय मुझको और दमयंती को देखकर उसका मन दुखी हो गया क्योंकि मेरी स्थिति बड़ी ही दयनीय थी बंदर का मुख होने के कारण विवाह करके मैं अत्यंत चिंतित हो काल छेप कर रहा था मुझे अपने मामा को ऐसा दुखी देखकर उस परम दयालु मुनि ने कहा मुनिवर नारद क्रोध में आकर मैंने तुम्हें श्राप दे दिया था किंतु सुनो मैं अब उसे दूर कर देता हूँ नारद अब तुम मेरे पुण्य के प्रभाव से पुनः सुंदर मुख वाले बन जाओ क्योंकि इस समय राजकुमारी को देखकर मेरा मन करुणा से ओत प्रोत हो गया है नारद जी कहते हैं मुनिवर पर्वत की बात सुनकर मेरा मन भी नम्रता और कृतज्ञता से भर गया उसी क्षण मैंने भी जो उन्हें श्राप दिया था उसका मार्जन कर दिया मैंने कहा मुनिवर पर्वत तुम मेरी बहन के सुयोग्य पुत्र हो तुमको मैंने श्राप दे दिया था उसे स्वेच्छापूर्वक सानंद वापस ले रहा हूँ अतः अब तुम स्वर्ग में जा सकते हो फिर तुरंत पर्वत मुनि की कथन अनुसार उनके देखते देखते ही मेरा मुख अत्यंत सुंदर बन गया अब राजकुमारी के हर्ष की सीमा नहीं रही उसने तुरंत अपनी माता से कहा मां तुम्हारे परम तेजस्वी जा अब सुंदर मुख वाले बन गए हैं पर्वत मुनि की आज्ञा के अनुसार उनके साप से इनका उद्धार हो गया है पुत्र की बात सुनकर रानी ने राजा से यह प्रसंग कर सुनाया सुनते ही राजा संजय परम प्रसन्न होकर मुझे देखने के लिए वहाँ पधारे उस समय उन महाभाव नरेश के मन में अपार आनंद हो रहा था उन्होंने मुझे उपहार में बहुत साधन दिया और मेरे भागने पर्वत मुनि को भी सादर उपहार समर्पित किया मेरे इसी जीवन में ये सब प्रसंग घट चुके हैं मेरे अनुभव से यह महामाया का ही प्रभाव एवं महात्मा है महाभाग माया के गुण से विरचित यह संसार बिल्कुल असत है इसमें आसक्त होकर रहने वाला कोई भी प्राणी न सुखी हो सका है न है और न होगा काम क्रोध लोभ मत्सर ममता अहंकार और मध ये सभी असीम बलशाली हैं इन पर किसने विजय पाई है मुने सत्व रज तम ये तीन गुण ही प्राणियों के देह धारण करने में सर्वथा कारण होते हैं व्यास जी एक समय की बात है मैं भगवान विष्णु के साथ वन में घूम रहा था आपस में कुछ विनोद की बातें चल रही थी उसी क्षण मुझे अनायास ही स्त्री हो जाना पड़ा प्रभु की माया के बल से मोहित हो जाने के कारण मैं एक राजा की स्त्री बन गया और उस राजभवन में रह कर, मैंने बहुत से पुत्र प्रसव किए व्यास जी ने पूछा मुने आप इतने बड़े ज्ञानी पुरुष होते हुए भी कैसे स्त्री रूप में परिणित हो गए साधो आपकी बात सुनकर मुझे अत्यंत आश्चर्य हो रहा है बताइए आप पुनः पुरुष कैसे हुए ये सभी बातें बताने की कृपा करें साथ ही यह भी बताएं कि किस राजा के घर में रह कर आपके कैसे पुत्र उत्पन्न किए महामाया के इस अद्भुत चरित्र को कहने की कृपा कीजिए जिसने चराचर सहित इस अखिल विश्व को मोहित कर रखा है